हमने एक बात कही मैं आपका स्वागत है और मैं आज अपने एक गुरु की सुझाव सलाह का पालन करते हुए आपके साथ ऐसा कुछ साझा करना चाहूँगा जिसमें कि मैं दूसरे देश दूसरे परिवेश दूसरे पर्यावरण जो मैंने देखे हैं वहाँ के संस्कृति व्यवहार आचार इन सबों के बारे में कुछ बताना चाहूंगा मैंने शायद आपसे बताया होगा कि मैं अपने जीवन में तीन साल के लिए ब्राजील में रहा अपनी बेटी के पास जाने का अवसर मुझे मिला जो यूएस में यानी अमेरिका में थी काम के सिलसिले में और कभी तो यो ही मुझे लंदन जाने का मौका मिला यानी इंग्लैंड जाने का मौका मिला और काम के ही सिलसिले में एक बार फ्रांस भी गया तो विदेश यात्रा की शुरुआत जिंदगी में सबसे पहली विदेश यात्रा तो नेपाल की की थी वो बिहार में थे और वहां पे शायद सड़क पार करके आप नेपाल पहुंच सकते थे ऐसा बताया गया था तो हमने एक बार उसकी भी कोशिश की तो चलिए सबसे पहली शुरुआत उस पहली विदेश यात्रा से करता हूं हुआ यूं कि मेरा और मेरे भाई का भूलवश गलती से एक ही ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया गया प्रोबेशन के दौरान हो नहीं सकता दो भाई एक ब्रांच में नहीं रह सकते हैं परंतु गलती से हो गया तो साहब वो ब्रांच कहा थी वो ब्रांच थी बिल्कुल भारत और नेपाल के बॉर्डर के पास बॉर्डर पर नहीं थी बॉर्डर के पास थी तो एक रात यात्रा करके हम लोग वहां पहुंच गए अब साहब जब वहां पहुंच गए तो यह हुआ कि उस जगह मतलब ब्रांच में जब हम लोग रिपोर्ट करने के लिए गए मेरा भाई तो पहले से वहां पर था जब हम रिपोर्ट करने के लिए गए तो ब्रांच मैनेजर साहब ने कहा कि नहीं नहीं नहीं नहीं गलती से आपको यहाँ पोस्ट कर दिया गया है आपको तो फलानी ब्रांच में जाना है तो साहब हम हमने कहा साहब अब तो शाम से पहले तो जा नहीं सकते शाम मतलब क्या अब तो कल से पहले तो जा नहीं सकते क्योंकि वहां से न तो कोई ट्रेन थी और कोई रास्ता नहीं था उन्होंने कहा ठीक हाँ, है ठीक है तो हमने और हमारे भाई ने हम लोगों ने तय किया कि चलो यार ये अच्छा मौका है बस पकड़ते हैं और रक्सौल चलते हैं और रक्सौल से बॉर्डर के पार चल के और फिर उसके बाद वापस आएंगे यानी नेपाल भी घूम लेंगे साहब हम लोग चले रक्सौल मुझे नहीं याद है कि बहुत ज्यादा दूर था या नहीं मगर तो शायद एक दो घंटे की यात्रा की होगी एक दो घंटे यात्रा करके वहां पहुंचे और उसके बाद हम लोग यही सड़क पार करके शायद ऑटो रिक्शा या रिक्शा पे बैठ के नेपाल पहुंच गए और नेपाल से नेपाल में हम लोगों ने बीरगंज शायद उस शहर का नाम था नेपाल में जब हम पहुंचे तो देखिए केवल देश की सीमा पार किया था केवल एक आर्टिफिशियल लाइन थी वो जिसको पार करने का मतलब था कि हम एक दूसरे देश में पहुंच गए वहां पर व्यवहार यानी लोगों का व्यवहार बात करने का तरीका सब कुछ फर्क था क्यों क्यों फर्क था मैं कारण तो इस समय शायद बता सकता हूं परंतु उस समय तो मुझे आश्चर्य ही हुआ कि एक घंटा पहले लोग कैसे बात कर रहे थे और एक घंटा बाद लोग कैसे बात कर रहे हैं खैर वापस आ गए वापस आए और हम लोगों के दिल पर एक छाप पड़ गई कि हमने विदेश यात्रा कर ली अब साहब वास्तविक विदेश यात्रा पहली बार भारत से निकले और ब्राजील पहुंच गए तो ब्राजील में चूंकि हमें कई वर्षों तक रहने का अवसर मिला तो वहां पर कुछ वहां की संस्कृति की झलक और कुछ वहां के लोगों का रहन सहन बात व्यवहार उसको देखने का मौका मिला तो एक वहां की घटना जो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है वो है कि ब्राजील में लोगों का व्यवहार आपके प्रति यानी आपके मतलब भारतीयों के प्रति अत्यंत सम्मानजनक था भारतीय वहां पर एक अत्यंत सम्माननीय जनसंख्या मानी जाती थी भारतीय वहां पर बहुत कम थे जब मैं गया था वर्ष 2000 में तो वहां का जो सबसे बड़ा शहर था साउपोलो उसमें कुल उस पूरे शहर के जुरिस्डिक्शन में शायद 250 परिवार थे भारतीय और परंतु ब्राजीलियन लोगों का व्यवहार आपको यह भी बता दूं कि ब्राजील मैंने शायद पहले भी कहा है यूनिलिंग्वल कंट्री है यानी वहां पर एक ही भाषा चलती है पोर्चुगीज तो यदि आपको वो भाषा नहीं आती है तो आपका संपर्क यानी कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल होता है तो हम लोग जब ब्राजील पहुंचे तो वहां पर बैंक का एक नियम था कि साहब आपको वहां की भाषा सीखनी है हमने कोशिश किया कि वहां पर किसी जो भाषा सिखाने वाले स्कूल हैं उनमें भर्ती हो जाए तो पता चला कि वहां पर अंग्रेजी से पोर्चुगीज सिखाना उन लोगों के लिए मुश्किल था परंतु वो पोर्चुगीज से अंग्रेजी सिखा सकते थे तो हम लोग कई स्कूलों में गए पता लगाया तो ऐसा मुश्किल था नहीं हो पाया अल्टीमेटली हमारी सेक्रेटरी मारिया जी ने ढूंढ ढांट कर एक ऐसा टीचर निकाला जिसने कहा कि साहब मैं अंग्रेजी से पोर्चुगीज सिखा दूंगा तो साहब वो टीचर साहब को तय किया गया अब भारतीय स्टेट बैंक का एक निश्चित अमाउंट था कि उतना ही अमाउंट आप दे सकते हैं इस लैंग्वेज टीचिंग के लिए तो साहब हमने वो अमाउंट पे जब उनसे बात किया तो उन्होंने कहा साहब इसमें तो केवल तीन महीने की टीचिंग ही शामिल होगी और वो भी हफ्ते में शायद दो दिन या तीन दिन ऐसा कुछ था हमने कहा साहब ठीक है ये बताइए कि क्या उतने समय में हम सीख जाएंगे बोले कि देखिए अगर आप प्रयास करेंगे आप कोशिश करेंगे तो आप सीख जाएंगे उन टीचर ने कहा कि और आप फिक्र मत करिए अगर आप नहीं सीख पाएंगे तो उसके बाद आप मुझे पेमेंट भी मत करिएगा आप मुझसे बात करते रहिएगा और मैं आपको भाषा जितनी हो सकेगी उतनी सिखाने का प्रयास करूंगा यह पहला मौका था जब कि मैं किसी ब्राजीलियन के साथ में इतनी निकटता से बात कर रहा था क्योंकि बिल्कुल नया नया गया था वहां तो उनकी सभ्यता का उनकी उनकी इस तरह की मानसिकता का मुझे बहुत असर पड़ा मतलब मैं बहुत प्रभावित हुआ कि यह आदमी मुझसे इतने अच्छी तरीके से व्यवहार कर रहा है परंतु मैं तो भारत से जब गया था तो मैं आठ साल तक विजिलेंस विभाग में काम करने के बाद वहां गया था तो विजिलेंस विभाग में काम करने की वजह से मेरे दिल के अंदर एक करने की आदत थी यानी कि मैं हमेशा सोचता था कि ये जो कर रहा है इसके पीछे कोई कारण तो होगा तो मैंने सोचा कि आखिरकार ये आदमी इतना अच्छे से क्यों बात कर रहा है मुझसे आखिरकार ये मुझे मुफ्त में क्यों पढ़ाना चाहता है और कह रहा है कि साहब तीन महीने के बाद भी आप चाहेंगे तो मैंने अपनी सेक्रेटरी से कहा कि तुम इस आदमी से पूछो कि आखिरकार क्या बात है क्या यह अपना काम ठीक से नहीं करेगा या यह बाद में मुझसे पैसा मांगेगा मेरे दिल में यह भी एक शंका थी कि यह बाद में मुझसे पैसा मांगेगा तो मैं कहां से दूंगा सेक्रेटरी ने आश्चर्य से मुझको देखा उसने कहा सर व्हेन ही है सेड जब उसने खुद ही कह दिया है तो आपको शक क्यों हो रहा है मैंने कहा शक इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग आमतौर पर ऐसा सच नहीं बोलते हैं उसने कहा क्या बात कर रहे हैं लोग सच क्यों नहीं बोलते है? आखिरकार उसके पास झूठ बोलने का कारण क्या है यार बात तो उसकी सही थी उसके पास झूठ बोलने का कारण क्या था मैंने तो ना उस पर कोई दबाव डाला था और ना मैं किसी ऐसे पद पर था जहां पर कि वो मुझसे मतलब प्रभावित होता या ऐसी कोई बात होती उसने कहा सर ये नॉर्मल करटेसी एक्सटेंड कर रहा है आप इस पर शकमत करिए ठीक है साहब उन टीचर साहब ने हमको पढ़ाना शुरू कर दिया अब इस पढ़ाने के दौरान आपको सच बताऊं कि मैंने जब उन टीचर साहब ने पहली बार जब वो घर पर आए तो बैठ गए हम लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे उन्होंने अपने कॉपी किताब जो भी थी वो कहा खोलिए और एक किताब वो लेकर के आए थे ये वो जमाना था जबकि कोई इंटरनेट पर भाषा वगैरह सीखने का नहीं होता था वो अपनी किताब लेकर आए थे और उन्होंने उसमें से मुझे बताना शुरू किया मेरी पत्नी ने उनको चाय वगैरह लाकर दी तो उन्होंने मेरी पत्नी से पूछा कि आपको भाषा आती है क्या मतलब मुझे लगता है कि उन्होंने शायद इस यो ही एक सवाल पूछा चूंकि उनको चाय दी गई थी तो उन्होंने पूछा <coughs> मेरी पत्नी ने कहा नहीं तो उसने कहा है, तो आप भी क्यों नहीं सीखती है तो मैंने कहा कि साहब ये तो आपको एक ही आदमी को पढ़ाने का है पैसा तो मैं तो दूसरे आदमी का तो नहीं दे पाऊंगा उसने कहा तो मैंने आपसे यह कब कहा कि दूसरे व्यक्ति का पैसा भी दीजिए मैंने बोले कि जब मैं एक को पढ़ाऊंगा तो यदि दूसरा सामने बैठकर सीखेगा तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा यार मैं और भी इंप्रेस हुआ पत्नी ने उस दिन तो शायद उनको चाय बिस्किट दिया था और अगली बार से जब वो आने लगे तो शायद उनको चाय और कुछ नमकिन भी दिया जाने लगा तो खैर साहब हमने और हमारी पत्नी ने साथ साथ बैठकर पढ़ना शुरू किया आप देखिए बड़ा खतरनाक मौका था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरी पत्नी पढ़ने में कैसी है पढ़ने मतलब उनके साथ पढ़ने का मुझे कभी अवसर नहीं मिला था व, वही मेरा पहला मौका था जबकि हम लोग साथ में बैठकर एक मास्टर से सीख रहे थे जैसा कि हो सकता है मैं यही कहूंगा वैसा ही हुआ पहले दिन का पाठ जो भी उन्होंने दिया कि ये होमवर्क करना है मैं तो टाल गया था परंतु तो मेरी पत्नी ने बाकायदा वो होमवर्क करके रखा था और जब मास्टर जी आए तो उनको वो होमवर्क दिया गया मास्टर जी ने पत्नी का होमवर्क देखा फिर उन मुझसे कहा कि आपका होमवर्क मैंने कहा साहब मैं बस अभी आपके सामने बैठा बैठा कर दूंगा और इस प्रकार से कालांतर में मास्टर साहब जो थे वो मुझसे अधिक मेरी पत्नी को यानी कि पत्नी को पढ़ाने इसलिए लगे क्योंकि वो सीखने को तैयार थी और मैं मास्टर साहब को सिखाने को तैयार था सिखाने का मतलब ये कि मास्टर साहब भी बात करने लगते थे और भाषा सिखाते सिखाते कभी बात आ जाती थी आ, किसी और विषय पर यानी भारत के संस्कृति पर भारत के कल्चर पर इतिहास पर तो मैं उन्हें वो इतिहास की कहानियां सुनाने लगता था मेरी पत्नी सिर झुकाए अपना काम करती रहती थी और मैं उनको अपनी कहानियों से उनका मनोरंजन करता था मास्टर साहब एक घंटे के बजाय डेढ़ घंटा बैठते थे और पढ़ाने का प्रयास करते थे नतीजा ये हुआ कि तीन महीने के बाद मैं केवल कुछ शब्द सीख पाया और मेरी पत्नी जो थी उसने वाक्य बनाना सीख लिया और वो तथा कथित रूप से बोलने भी लगी है तो ये एक अनुभव जो वहां के संस्कृति का मुझे हुआ कि लोगों में मदद करने की माता। अब आपको मदद करने पर एक और बात बताता हूं मेरी बेटी एक स्कूल में पढ़ती थी और वहां पर एक बहुत ही तेज तर्रार प्रिंसिपल थी यानी वो प्रिंसिपल इतनी तेज तर्रार थी कि जब हम पहले दिन उस स्कूल में एडमिशन के लिए पहुंचे थे तो उन्होंने मुझसे कहा था कि देखिए मैं एडमिशन की बात तब करूंगी जबकि आप स्कूल को देख करके स्कूल पसंद करके अपने शब्दों में मुझे बता पाएंगे कि आपको इस स्कूल में क्या अच्छा लगा और क्या नहीं लगा उसने कहा कि देखिए एडमिशन लेने में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है परंतु मुझको यह भी देखना है कि पेरेंट्स हमारे स्कूल से क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं साहब हम क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं खैर कुछ अंग्रेजी अंग्रेजी बना के उनको समझा दिया और इस प्रकार से उन तेज तर्रार प्रिंसिपल से हमारा जो पहला साहब का पढ़ा था उसी में हमको यह समझ में आ गया था कि इन प्रिंसिपल साहब से फालतू बात नहीं करने का है खैर अब साहब हुआ क्या कि भारतीय स्टेट बैंक हमारे ऊपर बहुत ही मेहरबान था और उसने क्या कहा मुझसे कि आपका यह ऑफिस बंद कर दिया जाएगा यानी समय से पूर्व ही आपको वापस आना होगा अब देखिए हम तो यह तैयारी करके गए थे कि मेरी बेटी दसवें क्लास में है तो दसवां ग्यारहवा बारहवां खत्म करेगी और उसके बाद हम उसको वापस हिंदुस्तान भेज देंगे आगे की पढ़ाई करने के लिए तो यानी बारहवें क्लास तक तो उसको वहां रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी तो साहब हुआ ये कि जब वो लड़की अपना ग्यारहवें क्लास में थी तभी इन लोगों ने भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी मेहरबानी करते हुए हमें सूचित कर दिया कि आपका दफ्तर तो बंद कर दिया जाएगा हमने कहा साहब कब बंद कर दिया जाएगा बोले बस बंद कर दिया जाएगा जब आपकी फॉर्मैलिटीज पूरी हो जाएंगी ना तो कोई तारीख ना कुछ समय और जब दफ्तर बंद कर दिया जाएगा तो मुझको भी वहां से हटा दिया जाएगा अब लड़की ग्यारहवें क्लास में है किसी न किसी तरह उसको एक साल यहां रहना है किया क्या जाए कुछ समझ नहीं आ रहा था हालात इतने बुरे हो गए कि हर सुबह एक चिट्ठी का इंतजार करते थे कि शायद आज पता चलेगा ये बातें बेटी को भी समझ में आती थी और उसने शायद ये चर्चा अपने स्कूल में भी की जो चूंकि स्कूल बहुत इंफॉर्मल था उसकी क्लास में शायद सात या आठ बच्चे थे तो जो टीचर लोग थे वो प्रत्येक बच्चे पर पूरा ध्यान देते थे बात करते थे तो ये सब बातें भी हुईं और जब ये सब बातें हुईं तो कालांतर में शायद ये प्रिंसिपल को भी पता चल गया और साहब एक सुबह जब बेटी हमारी स्कूल गई हुई थी तो प्रिंसिपल साहब का फोन आया मेरे ऑफिस में ऑफिस में फोन आया तो ऑब्वियसली ऑफिस में जब फोन आता तो तो हमारी सेक्रेटरी मारिया जी वो फोन लेती थी मारिया जी ने फोन लिया मारिया जी ने मुझको फोन दिया और कहा कि ये आपकी बेटी के स्कूल की प्रिंसिपल बोल रही है मैंने कहा ठीक है देखिए साहब मुझे अंग्रेजी बोलना आती है थोड़ी बहुत और अंग्रेजी समझ भी लेता हूं परंतु फोन पर जब कोई अंग्रेज अंग्रेजी बोलता है तो वो मेरे लिए थोड़ा दिक्कत का काम होता है मतलब थोड़ी कमजोर हूं मैं उस मामले में मेरी कमजोरी है वो तो अब साहब वो अंग्रेज थी उन्होंने बोलना शुरू किया सारी जिंदगी ब्राजील में रही थी तो उनकी अंग्रेजी और पॉर्चुगीज भी मिली थी थोड़ी बहुत और उन्होंने मुझसे बात करनी शुरू की बातों बातों में उन्होंने मुझसे पूछना शुरू किया कि आप कब जा रहे हैं मैंने कहा साहब मुझे पता नहीं कि मैं कब जा रहा हूं परंतु मुझे हो सकता है कि जाना पड़े तो मैं आपसे यही कहूंगा कि मुझे इस बच्ची का वो दे दीजिएगा टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो भी होता है उन्होंने कहा जी नहीं मैं आपकी बच्ची को ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं दूंगी मैंने कहा मगर मैं तो चला जाऊंगा उसने कहा जी हां मैं आपको यही बताना चाहती हूं मैं ये सब बातें अंग्रेजी में हो रही थी मैं इसलिए हिंदी में बता रहा हूं क्योंकि उतनी अंग्रेजी बोलना मेरे लिए संभव नहीं है आप तो समझ लेंगे परंतु तो तब भी मैं हिंदी में ही बताऊंगा तो उन्होंने कहा कि आप ठीक है आप चले जाएंगे तो चले जाइए मैंने कहा साहब मैं चला जाऊंगा तो मेरी बेटी यहां पर कैसे रहेगी उन्होंने कहा जी हां मैं यही बताने के लिए आपको फोन कर रही हूं कि आप उसकी चिंता मत करिए मेरे घर में एक कमरा है जिसमें मेरी बेटी रहती थी मेरी बेटी बड़ी हो गई है वो काम पर चली गई है तो आपकी बेटी को मैं अपने घर में रखूंगी मैं आपको सही बता रहा हूं कि उस वक्त मैं समझ ही नहीं पाया कि क्या जवाब दूं इस बात का कहा तो वो तेज तर्रार प्रिंसिपल उसे कहो और मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूं क्योंकि मैं आप पर किसी किस्म का एहसान करना चाहती हूं उसे कहा मैं ये सिर्फ इसलिए कह रही हूं क्योंकि आप एक परेशानी में पड़े हुए पिता हैं और आपकी बेटी मेरे स्कूल की सबसे अच्छी स्टूडेंट है मैं उसका उसका जो परफॉर्मेंस है वो हर क्षेत्र में मैं उसके लिए एक्सेलेंट से नीचे कोई शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकती और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर आप उसको यहां से ले जाएंगे तो उसका क्या होगा हाउ विल शी कोप विथ दैट साहब मैं भाव विहवल हो गया मैं उसको सिवा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू के अलावा और तो कुछ नहीं कह पाया मैंने कहा साहब अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर आपकी बात को ध्यान में रखूंगा और केवल यही आशा कर सकता हूँ ईश्वर से कि ऐसा मौका ना आए बट एनीवे अगर आ गया तो ठीक है मैं घर वापस आया और मैंने अपनी पत्नी को ये सारी बातें बताई तो हमारे हमारे एक वहाँ पर कॉमन मित्र थे वो हिंदुस्तानी थे परंतु पिछले तीस चालीस साल से ब्राजील में यानी साओपोलो में रह रहे थे प्रोफेसर राव तो अब राव मोहब्बत चूंकि आर जो है वो हा बोला जाता है और अंकल इज चियो तो चियो हाउ चियो स्पेल है टी आई ओ तो ये टी जो है ये च हो जाता है तो चियो हाउ वो वहां पर उनको जाना जाता था उस नाम से वो प्रोफेसर थे वहां की यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर थे न्यूक्लियर फिजिक्स के और किसी तरह से उनसे हमारा परिचय हुआ था तो वो भी हमारे घर में थे चियो हाउ ने तुरंत तो हमसे कहा कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं और चियो हाउ ने कहा कि चलिए आपको घुमाकर लाते हैं साहब हम लोग उनके साथ निकले और उन्होंने अपनी एक छोटी सी कार थी उनके पास उसमें हम लोगों को बैठाया और वो हमको अपने घर ले गए उन्होंने कहा ठीक है साहब आपके घर आ गए उन्होंने कहा आइए पहले आप मेरा घर देखिए उस समय तक हम लोगों ने उनका घर नहीं देखा था क्योंकि चियोहाऊ अकेले रहते थे तो उन्होंने अपना घर दिखाया चियोहाऊ की एक बेटी थी वो बेटी अमेरिका में कुछ पढ़ रही थी और उस बेटी के लिए उन्होंने एक लंबा चौड़ा पियानो रखा था तो उनके घर में सबसे बड़ी चीज वो पियानो था उन्होंने दिखाया उन्होंने कहा देखिए मेरे घर में तीन बेडरूम है तो एक बेडरूम मैं इस्तेमाल करता हूं एक मेरी बेटी इस्तेमाल करती थी और एक बेडरूम हमारे गेस्ट के लिए था उसने कहा बेटी तो चली गई अब एक बेडरूम मैं इस्तेमाल करता हूं और दो बेडरूम खाली रहते हैं उसने कहा आप एक काम करिए जब भी आपको जाना हो आप चले जाइएगा और आपकी बेटी आराम से यहां रह सकती है उसको किसी किस्म की दिक्कत नहीं होगी मुझे समझ नहीं आया कि सडनली आउट ऑफ द ब्लू यह सजेशन क्यों उन्होंने कहा है यह सजेशन इसलिए कि अभी आपने बताया कि प्रिंसिपल ने आपको यह सजेशन यह सुझाव दिया है तो अब मैं भी आपको यह सुझाव दे रहा हूं और बोला चूंकि मैं कल या शायद दो तीन चार दिन के बाद हिंदुस्तान जाने वाला हूं तो मैं आपको अपने घर की एक चाबी देकर जा रहा हूं अगर आपको इस बीच में जाना हो तो आप यह चाबी रखिए और आप अपनी बेटी को यहां घर में छोड़कर चले जाइएगा मेरी मेड आती है यानी मेरी नौकरानी आती है वो हर दिन आएगी और आपकी बेटी के लिए जो कुछ भी कर रहा होगा वो करेगी ब्राजील में चूंकि खाना बनाने का ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है तो इसलिए वो उसने उनका मतलब ये था कि वो जो कुछ भी आपको लाना या खाने का ऑर्डर देना या जो भी होगा वो, वो कर देगी और आप यहाँ पर उसको रख सकते हैं और उसके साथ वो हम लोगों को अपने घर से नीचे ले गए और वहां पर एक जो बिल्डिंग सुपरवाइजर यानी उसको पोर्टेरो बोलते थे पोर्टेरो पोर्ट का मतलब होता है दरवाजा पोर्टेरो का मतलब दरवाजा देखने वाला यानी कि दैट फलो इज जनरली ए सुपरवाइजर ऑफ द बिल्डिंग जो कि बिल्डिंग की देखभाल करता है गेटमैन तो, तो नहीं कहेंगे या दरबान तो नहीं कहेंगे परंतु हाँ बिल्डिंग में जो आएंगे जाएंगे लोग उनको हिसाब रखना देखना कोई मामूली कुछ तोड़ टूट फूट हो तो उसका ध्यान रखना वो सब उसका काम होता था तो पोरतेरो से उन्होंने हमारा परिचय कराया इंट्रोडक्शन कराया और हमारी बेटी को दिखा दिया कहा कि अभी कुछ दिनों के बाद यह लड़की आकर यहां रहेगी साहब मैं यही कह सकता हूं कि यह आत्मीयता भारत में शायद वर्षों रहने के बाद इतनी आत्मीयता सामने आती है जो आत्मीयता मैंने छोटे से थोड़े से समय में वहां पर लोगों के हृदय में देखी न केवल भारतीयों के प्रति लोगों का सम्मान था बल्कि यह वह आत्मीयता थी जो कि वहां पर लोगों के लिए एक सामान्य बात थी कोई उनमें से कोई भी आउट ऑफ द वे जाकर मेरे लिए नहीं शायद कर रहा था अपने उनके हिसाब से मेरे हिसाब से तो वो आउट ऑफ द वे क्या वो आउट ऑफ द मोहल्ला और आउट ऑफ द सिटी भी था तो साहब एक झलक वहाँ के कल्चर की मैंने आज आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश किया है और मैं ऐसी अन्य झलकियाँ आपके सामने लेकर आता रहूँगा आज के लिए कहानी यहीं पर बंद करता हूँ और अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपने समय दिया मेरे इस बात को सुनने के लिए इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ तो फिर मिलेंगे नमस्कार